shantih shantih shanti, shanti, shanti. शरीर कार्य है उसका मूल कारण हो गया अन्न और अन्न भी कार्य होने के कारण उसका भी मूल हो गया जल जल कार्य से उसके मूल को जानो तेज भी कार्य है उसका कारण है सदरूप ब्रह्म सम्य इमा सर्वा प्रजा सद है मूल कारण में आश्रित है और सत प्रतिष्ठा सद में लीन होते है सब अविद्या से तदस्य जगत मूलम यदम वाचारम्भम तारे कुछ कार्य प्रपंच वाणी का आलंबन मात्र है नामधेय नाम मात्र सर्पादि विकल्प जलधारा अनुत्यालधरा कल्पित कल सब कुछ कल्पित है अविद्या अभ्यास मूल कारण महाअविद्याण है अविद्या भ्रम होता है जगत का भ्रम होता है सर्प का भ्रम होता है अध्यास अतस्विन तद्बुद्धि सर्प भिन्न में सर्पबुद्धि है अध्यास उसका मूल कारण है रज्जु का अज्ञान इसी प्रकार ये सारा जगत का भ्रम होता है उसका मूल है सदब्रह्म का अज्ञान जगत मूलम सद्ब्रह्म अतः सन्मूला क्या सन्मूलाकार कियाण सत्कारण यजाया सजा सत्कारण हे सौम्य संबोधन इम स्थावर जंगम लक्षण सर्वा प्रजा सर्व्रजा से किसको लेना स्थावर और जंगम स्थावर स्थिर रहने वाले वृक्ष आदि जंगम चलने पहले वाले पशु पशुपक्षी आदि सबका कारण है सदृप ब्रह्म न केवलम सन्मूला है इदानम स्थिति काले सदायतना सदाश्रय है न केवलम ष्मूला है सद से उत्पन्न हो गई इतने मात्र नहीं इदानमें सदातना अभी भी सद आयतन है सत् आयतन यह या, या, या, प्रजा स्थिति काले में सद में सब आश्रित है सदाश्रय टीका में प्रजा सर्वा सन्मूला सदात नश्चे उक्त अर्थ दृष्टि सामर्थयते सारे प्रजा सन्मूल क्यम आश्रीत ये जो कहा गया इस अर्थ का समर्थन करते दृष्ट के द्वारा नी मृदना म्रिद मृदम अनाश्रीत्य घटादे सत्तम स्थितिर्वास्ति मृदम मृद् मृदे कारण घटाधिक वो घटादी मिट्टी को आशय नहीं करके कि घटादि का सत्व अस्त इतना स्थितिर्वा घटादि की उत्पत्ति नहीं स्थिति भी नहीं मिट्टी के बिना मिट्टी में ही आश्रित होकर के अतः मृद्वत् सन्मूलवात् प्रजा सद आयतन सद आयतन यसा विग्रह सद आयतन यस का प्रजा तजा सदातना टीका हाँ, में सत्प्रतिष्ठा विसर्ग है सत प्रतिष्ठा सदातनाश्चित अनयर अर्थभे अभाव आशंक्या आयतन कहो प्रतिष्ठा कहो सत ब्रह्म है दोनों में तो कोई अर्थभेद नहीं है सत प्रतिष्ठा कहो सत आयतन कहो अर्थभेदा भाव की आशंका करके उत्तर देते हैं सत का अर्थ सत में लीन हो जाते हैं अन्ते सत्प्रति स्थित काल में सद आयतना वृंत में सत्तिष्ठा सदे प्रतिष्ठा यतिष्ठा काय लयकाथ सवसान परशेष सते अवशेष रहता है सब रहत हो जाते सत्प्रतिष्ठा प्रजान तत्प्रति टीका प्रतिष्ठाश्द्वाचि आयतन शब्द से च आश्रय विषय न पौनरुतर्थ आयतन तो आश्रय है किंतु प्रतिष्ठा का अर्थ केवल आश्रय नहीं लयवाचि लय का वाचक है में सब लीन हो जाते हैं प्रजा इसलिए पुनरवतिदोष नहीं लय शब्द से श्रुत्यादि विषयत्व बारे लय शब्द से सुश्रुति भी ले तो उसको बालन कहते हैं नहीं है लय का अर्थ यहाँ समाप्त प्रजा सबकी समाप्ति हो जाती केवल सदर ब्रह्म रहता है समाप्ति का अर्थ कहते हैं सम्यक आपती समाप्त सम्विधा आप शिक्षि प्रत्ये सम्य आपती समाप्ति ये प्राप्तिर विवश्यता ये शंका में बढ़ती थी सम्यक आपती है प्राप्ति तो सम्यक प्राप्ति प्राप्ति अर्थ यहाँ होगा इसकी शंका के वारण करते नहीं, नहीं यहाँ प्राप्ति अर्थ नहीं समाप्ति का तो अवसान समाप्त हो जाएगा शेष हो गया तस्य अभावत्व न तुच्छ रूपत्व निरस्य अवसान का तो अभाव अभाव हो जाएगा तो तुच्छ हो जाएगा इसे कहते तुच्छ नहीं है अवसान का तो परिशेष हो सद ब्रह्म परिशेष बाकी सब कार्य समाप्त हो जाएंगे किन्तु सदरूप ब्रह्म रहेगा तुच्छ नहीं या सां प्रजान तत्प्रतिष्ठा है अन्नाख्य श्रृंग द्वारा शत मूल से अधिगतिर अनंतरमार्थ अन्ननाम का जो श्रृंग हुआ कार्य उसके द्वारा सतरूप सब का कारण है मूल है अधिगत ज्ञान हो गया अधिगते है अनतर ज्ञान के पश्चात अर्थशब्द का अर्थ अर्थ का अर्थ अन मूल के ज्ञान होने के पश्चात अथ येतुरस पिपासति नाम तेज तत्पी नयते तद्यार गोनाश पुषनाव तत्तेज आचष्टे उदने तेतव श्रृंगमुत्ति शोम्य बीजानी नेदमूल भविष्य अथका अन्न द्वारा कारण मूल ज्ञान होने के पश्चात ये तत् पुरुष पिपा सती नाम पिपासति सती इच्छति पिपा पीना चाहता है पिपासति नाम प्रसिद्ध हो जाता है गौण नाम तेज एव तत् पीतम जो जलादि पान करते तेज उसको लेता है तद्यथा गौनाय अश्वनाय पुरुषनाय पहले वह गो को लेने वाले गोपाल आदि गो, गो नाय अश्वनाय पुरुष नाय आदि को कहते उदन्य तेज को कहते उदन्य उदकते जल को लेता है तेज तेज नहीं रहेगा तो पानी पीते जल शरीर शिथिल हो जाएगा तेज उसको सुखाता है उदनया कहते तुंगम उत्पतिम ये कार्य है जल कार्य है तेजी भी कार्य है नेद अमूल भविष्य मूल के बिना नहीं होगा इसलिए कारण उसका होगा टीका में पिपा सैतं नाम पुरुषो यस् काले भवति, जिस समय पुरुष का ऐसे नाम हो जाता है पिपा सती भाष्य में अथईदानीम अपशुंगद्वार शूल सेनुगम कार्य जल कार्य के द्वारा सदमूल का ज्ञान पहले अन्नरूप कार्य से सद ब्रह्म का कारण ज्ञान अभी जल कार्य के द्वारा रूप मूल का ज्ञान करना चाहिए यत्र यत्रिन काले यत्र कामिन काले ऐसे स्टन प्रत्यय देश अर्थ में होता है काले में दाह प्रत्यय होता है तो वेद में यत्र का थे काले ऐसे प्रयोग भी होता है एक तम ये नाम हो जाता है क्या नाम है पिपासति पिपासति शब्द का अर्थ है पा तो पुरुष होती पुरुष पिपासते नाम वाला हो जाता है ये नाम मुख्य नहीं गौण नाम है अशी शिष्य इदम्पी गौणमे नमती इदम किं पिपा सती अशी शिष्यति जैसे नाम है इसे पिपासति भी गौण नाम होता है टीका में कथम पिपासति तेतत नाम पुरुषस्य से गौण पिपा नाम पुरुष का गौण नाम कैसे हुआ इत आशंक आह गुण योग से गौण होता है गौण होने के लिए कुछ गुण होना चाहिए तो कैसे पिपासति नाम हुआ उसके स्पष्टीकरण भाष्य में द्रविकृतस्य से अशित अन्न नित्रिय आपो अन्न देहम कृदयंत्य शिथिली कुयु अबाह यदि तेजसा न शो द्रवीकृत से अन्न जो खाया गया खाते हैं जल के द्वारा द्रवीकृत होता है पतला होता है पानी मिलकर के शरीर के अंदर अंतर नारी में प्रविष्ट होता है उसको लेने वाले हैं नेत्रियम प्रापण से स्त्री करेंगे तो नेत्री ऋण्यंगी पे हो जाएगा नेत्री बहुचन नेत्य लेने वाले स्त्रीलिंग है बहुचन है नेत्र आप अन्न शुंगम देहम क्ले दयंत्य अन्न रूप जो है देह कार्य अन्न का कार्य देह उसको पानी जो पीते क्ले तो गीला करते शिथिली कुरियो शरीर को शिथिल बना देंगे खाली पानी पानी पी के पी पी करके कुछ लोग डरते पानी पीने के लिए शिथिली कुछ शिथिल हो जाएगा अबाहल्यात तो जल अधिक होने पर यदि तेज सा न सुष्यंत ते, तेज के द्वारा सुखाए नहीं जाते तो जाठरा अग्नि अंगर तेज है उसको चाहिए पानी पीने पर तो पेट ठंडा होता है नहीं तो अग्नि अधिक हो, तेज होने पर स्वास्थ्य खराब होता है अग्नि मंद हो अग्नि अधिक हो तो स्वास्थ्य खराब होता है तो तेज भी जल को सुखाता है ठीक है मैं तो अपम तेजस शन ई किताश्य जल तेज के द्वारा सुखते हैं सर्रे के अंदर इसे क्या हुआ से कहते नितराम नितरा चेजस श्वस्यनावसु देह भाव परिणाम पातमीच्छा मिच्छा से जायते तदा पुष पिपा तदेतः नितरां चेजस श्वस्यना सप्सु जो जल स्वस्मान सुख जाते हैं तेज के द्वारा देह भाव न परिणम मान आंसु जल कैसे है जल को अलग घड़ा के अंदर रखा गया पेट के अंदर ऐसा नहीं शरीर के अंदर पूरा देह में जल है रक्त के साथ मिला हुआ देह भाव न परिणाम देह भाव से परिणत तो जल में स्वय मानस सुष्य। हो जब सुख जाता है तेज के द्वारा तो पातुम इच्छा पुरुष से जाते पीने की इच्छा होती पानी तो कहते प्यासा पिपा सती तथा पुरुष पिपा नाम पिपा सती है पा तुम इच्छा पा धातु तो से सन प्रत्यय करेंगे तो पिपा बन जाता है दृत करने के लिए कोई सूत्र है क्या सन्यंग हो और अभ्यास में पी कैसे हो जाएगा सं्यत पाक आ को आ कोई हो जाएगा सं्यतः अत को करता है ये तो आ है पा है हाँ पहले रस्व होगा किसूत्र होगा हाँ सूत्र भी है अभ्यास में रस्व होने के बाद संत पिपा पिपा नाम नयति तदैतता तेजब तथा अबादी नयती तेज तत् पीत पीत अबाधि अबाधि क्या आदि सम, के अबाधि अदि यदि कहें तो क्या अभूति वचन हे कोई विभक्ति है अप तो बहुजन अब बनता है आप हो आप हो। आदे हो आप आलो के वगैरह कैसे होगा हाँ। अब जस आधि जस अब आधि बहुचन है सोशे थे आबादी सोशे थे तुम्हें जा पानी को आबादी आधि पसी क्या लेना पानी पीते हैं और तेल नाए? नाए? नाए? नाए? पीतम जो पिया हुआ अबादि दूध आदि रहना दूध मठादि रस आदि पीतम आबादी जो पिया गया जल आदि जल और राग क्या क्या पिया जाता है आबादी, आदि तेज देह गलत देह गत लोहित प्राण भावना नये ते परमयती ये सुखा करके क्या करता है तेज देहगत लोहित प्राण देह में रक्त प्राण रूप से परिणाम करता है तेज तद्यथ हैं शोषयेत हम ए चाहिए शोष येत ये ये में है देहगत लोहित टीका में तदा था? पाने तदाथ पानीच्छावस्थाया तदा दिया है तेजब तदा, तदा मतलब पिनीकस्था में तेजसो यदकनेत्रुक्त त्रुतिमता व्याचि को लेने वाला है ये जो कहा गया श्रुति अवतरण करके व्याख्या करते तद एतदा हा। तद तेजव तीतम नये त तो तदा पिपासति स नाम तदेतदा तदा पिपा पिपासति नमी तदा गया उदन्यमी उदन्यमित वक्त कथम उदने तत्र उदन शोषत अच्छा सुखाथ शत्रिय शोषयत पीत अवादि शोषयत पिणमयती ठीक है ठीक है शोषयत पेणमयती शोषय शत्रिय जलादि को सुखाता हुआ रक्तभाव से परिणाम करता है शोसयत शोसयत नहीं शोस्य ठीक है सुखाता हुआ क्या सूत्रकार बताया था किसका माल में उदन्य पहला क्या पहला क्या है असनाय उदन्या धन्या असनाय उदन्य धन्यय बुभुक्षा पिपासा गर्देसु असनाय उधन्य उदन्य है तो उदन्य कहना चाहिए उदन्या कैसे कहा इति वक्त उदन्य कहना चाहिए उदन्य के का तो भाष्य में दिया है उदन्ये चांदसम, झांदसम तूर्वत तेजस्यपि। उदन्य छांदस प्रयोग उदन्य कहना चाहिए उदन्य युद्धिया है उदन्यम होना चाहिए छांदस प्रयोग त्रा पूर्व तेजस्वी त्राफ तेजसी अ पूर्वत के यहाँ असन्या छांदसम असनाया इति चांदसम असनाया के स्थान पर असन्ना दे दिया है तथा तो तेजसी उदनिया छांदस में भी, भी तेज में उदन्यम यह होना चाहिए उदन्य का लोप करके दिया है म लोप चांदसम अन्न द्वारा सतो सत्मूल से अधिकमत अंबूद्वारी तस्गतिरस्ती अन्य कार्य के द्वारा सदरूप ब्रह्म मूल का जैसे ज्ञान होता है इसी प्रकार अंबु द्वारा जल के द्वारा भी उसके कारण सब का कारण ब्रह्म का ज्ञान होगा अपाम अपद शरीराख्यम सुंगम जल का भी कार्य है नान्यद इतव आदि समानम अन्यत इस प्रकार समान ही शरीर शुंग है कार्य जल का उसके कारण उसके कारण होकर के शव का कारण सदरूप ब्रह्म तेज तेजसृंग द्वारा अभी मूलस्य से प्रतिपत्तिरती तेज का भी कार्य ये शरीर उससे भी ब्रह्म मूल का ज्ञान होगा सामर्थ्या तेजस्वी एतदेव शरीराख्यम श्रृंगम ये शरीरनामक जो कार्य तेज का भी कार्य है अतो अपश्रृंग देहेन आपमूल गम्यती जल रूप कार्य से देह दे जल का कार्य देह उसे आपमूल गम्यते जल मूल अद्भुत संगेन तेज जल रूप कार्य से उसका मूल तेज तेजस शुंगन सन्मूल गम्य तेज़ रूप कार्य से उसका कारण कार्य सदूपब्रह्म ठीक है वसाद इति जावत त्रिवृत्तकर्णवशाद्तिवत त्रिवृतकर्ण होने से सामर्थ्यात्ज्या सामर्थ्या का अर्थ क्या त्रिवृत्तकर्णवशाद त्रिवृतकर्ण होने से जैसे अन्न का कार्य शरीर हुआ जल का कार्य शरीर हुआ इसलिए तेज का भी कार्य शरीर है तीनों भूतों शरीर में ही शरीर से भूतत्रय कार्य अत शब्दार्थ अत अपृंगेन अत का था? शरीर तीनों भूत का कार्य होने से शरीर तीनों भूत का कार्य ऐसा होने से अपशुंगे न देहन आपमूलम गम्य थे अप दे। कार्य देह उसे मूल जल निश्चय होता है यथापूर्वम अन्न शुंगे न देह न अन्नाख्य मूलम गम्य तो इत्यादि व्याख्यात पहले कहा अन्न के शुंग हो गया कार्य अन्न का कार्य देहे हो गया देह देह के द्वारा उसका मूल उसका मूल क्या होगा अन्न अन्न का कार्य देह उसका कारण क्या है देखा देह न देहन अन्ना के मूलम गम्य थे अन्न मूल इत्यादि व्याख्यान क्या गया इसी प्रकार तथा तेज देह न तेज का कार्य हो गया देह तो देह के द्वारा उसका मूल को उसका मूल क्या होगा तेज तेज का कार्य देह देह का कारण तेज तेज मूलम गम्य इत्यादि व्याख्य में व्याख्यान करना चाहिए हाँ यहां तो तो इतिहावत् का यथिद्यदत्ते का अनुवाद हुआ अब आगे मंत्र की व्याख्या करने के लिए तस्य क्व मूल सद्भिषम्य शुंग तेजस मूलमनच तेजस सौम्य शिन सन्मूलमनचन्मूला सम्यम सर्व प्रजा सदातन सत्तिष्ठा यथा खलु सौम्यस्तीदेवता पुरष प्राप्य त्रिव त्रिवेकैका तदुक पुरस्ता दव वांग मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसी तेज पर देवताल सैदनभ देह का मूल और क्या होगा जल क्यों जल है अद्भि सम्य शूंगे न जल भी कार्य है उसके मूल तेज को भी जानो निश्चय करो अनुचय तेज सा सौम्य शूंगे न तेज भी कार्य उत्पत्ति नाश वाला है उसका भी मूल है सदरूप ब्रह्म उसको जानो अनुच्छय उसका अन्वेषण करके निश्चय करो हे सौम्य इम सर्वा प्रजा सन्मूल मूलम अगे यश यस यस ये यस सत्मूल यागे प्रजा प्रज प्रजा सन्मूला इम सवा प्रजा सजा सन्मूलक सदाएतन सद स्थित है असत्तिष्ठा सत्मीलिन हो जाती है यथानुखल स्वय तीस देवता तीन देवता कौन है पृथ्वी जल तेज जा। तीन भूतक देवता रूप से कही गई पुरुष संप्राप्य पुरुष में आकर के जो का है पिता है पहला आदि पिता है त्रिवुत त्रिभुत एक क्या भवती पहले कहा है अन्नमसी तम त्रिधा जल तेज सौ तीन तीन हो जाते हैं तदुतम पुरुषतादेव पहले कहा है भवती अशम्य पुरुष से प्रयोग तो वाँ मनसी संपद्यते जब पुरुष समाप्ति वरना क्या समय आ जाता है वांग मनसी संपद्यते वाघ आदि इंद्र स्व मन में एक हो जाती है अपने व्यापार छोड़ करके मन प्राणी मन फिर प्राण में मन व्यापार भी जब छोड़ जाता है फिर प्राण प्राण तेज में अ तेज परस्याम देवताएँ पर देवता में हो जाता हैष्यमे एवं तेजोवन्नम से देहशारंभमा अभयम परसत्यम सन्मूल अभय असंत्रसम अभयसंत्र गमेत्वा अन्वेती पुत्र गम्त्वा नाम प्रसिद्धि सीतिमिद्वार यदनद अस्म प्रकरण तेजवर्ण पुषेण उपयुज्यना कार्यक्रम संघात से देहशंगजातीक सा उपचयक प्राप्तम् प्राप्त तदिह उक्तमें द्रष्ट्यमें पूर्वोक व्यपदीशतिम इस प्रकार तेजोवर्णमय सेहशंग देहनामक श्रृंग कार्य उत्तेजोवर्णमय तेज अप अन्न तीन भूत का कार्य है ये देह रूप जो कार्य है वो कैसा है क्या है वाचारंभ मात्र वाणी का आरंभन आलंबन मात्र है शब्द का आलम्बन देह शरीर मनुष्य पशु शब्द प्रयोग करते हैं अन्नादि परम्परा परमार्थ सत्यम सन्मूलम इसका मूल तो सदरूप ब्रह्म ही है अन्न है देह का कारण अन्न उसका कारण जल उसका कारण तेज उसका कारण सदरूप ब्रह्म जो ब्रह्म सत है सतमूलम वो अविद्या नहीं होन से अविद्या के कार्य नहीं होन से असंत्रासम एक है अभयम असंतरासम निरायासम आया सचेष्टा रहित शांत है सदरूप ब्रह्म उसको मूल को अनुच्छय अन्वेषण करके निश्चय करो इति पुत्र गमयत पुत्रम गमयत व्ञापय ज्ञान करा करके उसका जो नाम है अशिष सति ऐसे पुरुष का गौण नाम है नाम प्रसिद्धि के द्वारा भी कहते हैं यदअ्य अस्मिन प्रकरण है इस प्रकरण में कहा गया तेज बना नाम पुरुष न उपयुजमा नाम पुरुष जो खाता है अन्न खाता है जल पीता है वो तेज भी खाता है तेज खाता है हुँ? हाँ तैलगर तो उज पिता कहता है उपज्वान कार्य करण संघात हो कार्य शरीर करण इंद्रिय समुदाय संघात हो वही देह रूपसंग कार्य है स्वजात उपचय करतो कर तो असंकर्य उसी प्रकार वृद्धि करता है जो जिसका कारण है कारण है उसी कार्य बनाएगा जल से जल का कार्य तेज से तेज का कार्य अन्न से अन्न का कार्य होगा ये कहने के लिए प्राप्त तद ये उक्तमें व्य यहाँ कहा गया समझ लेना चाहिए इत पूतम व्यपतिशि पहले कहा था अन्नमसिम त्रिधा विधि इत्यादि जो पहले कहा था उसको यहाँ स्मरण दिलाते हैं टीका मैं उक्त रीत्याम प्रसिद्धि द्वारा दो नाम प्रसिद्ध है क्या क्या नाम है अशिष्यति पिपा सती यथोत देह नाम को जो श्रृंग है कार्य अन्नादि कारण परम्परा अन्नादि कारण अन्न आदि जल तेज आदि कारण परंपरा से अंत जो मूल है सदाख्य मूलम सदाख्यम मूलम कैसे समास से विग्रह करेंगे सद आख्य आख्यम आख्या ने आख्या सद आख्या आगे यस्य ये मूल से सदाख्यमूल सत् आख्या मूल से तन्मूल विशेषणम् इसमें कैसे समस् होगा उत्ताशेषा यानी प्रथम होगा अने अनेक अने में प्रथम नहीं होती यस्य उक्तानि विशेषणानि यस्य कस्य? हाँ सनमूल से ब्राह्मण सदरूप मूल है जिसका विशेषण कहे गए मूलम अनिच्छ सदरूप ब्रह्म को उसको जानो इतुपदेशन श्वेत के तुम ज्ञापय वा गमयत्वा ज्ञान कराके व्यवस्था शरीरम एक एक भूत आरब्धम इत आक्षेप प्राप्त ये शरीरम एक एक भूत से आरब्ध हुआ आक्षेप होने पर यद अस्मिन प्रकरण तेज प्रभृति नाम उपयुजा माना नाम इसमें कहा गया तेज जल पृथ्वी खाते हैं अपने अपने स्वस्वभाव के अनुसार संघात में उपचय करें पानी पीते तो उसका अलग कार्य जल अन्न का कार्य अलग तेजोमय आप में प्राण अमय प्राण है अन्न में मन है ये सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार देह कार्य कण संघातक का उपचय कर उपजय वृद्धि वृद्धि कर कहना है वक्तव्य प्राप्त यहाँ कहना चाहिए तद यहाँ सर्वशरी सुसर्वभूत कार्य उपलब्धात पूरा शरीर में सबके शरीर में सारे तीनों भूत का कार्य दिखता है व्यवस्थाया भावात। कृषि भूत का क्या कार्य किसमें क्या कार्य प्रमाण नहीं होने पर दृश्यमान संघात कश्य भूत से कियत कार्य संघात तो दिखता है किस भूत का कितने कार्य है इस अपेक्षा होने पर पहले जो कहा गया था वो समझ लेना अन्नम अशितम त्रेधा भी दिहती इत्यादि उत्तम पहले कहा था उत्तम दृष्टव्यम यहाँ समझे नीति पूर्वोत्तम व्यापति सति पहले जो कहा था उसको यहाँ स्मरण दिला देते हैं सतो मूल से व्यवहार सत्यत्म बारेती जैसे पृथ्वी जल तेज आदि से व्यवहार सतहे शरीर मनुष्य पशु सब व्यवहार सत्य इसी प्रकार सब का जो मूल है सदरूप ब्रह्म वो भी व्यवहार काल में सत्य होगा ये वारण करते नहीं व्यवहार काल में पारमार्थिक सत्य है ये सब ब्रह्म से बिना जितने सब व्यवहार काल में सत्य है किन्न सदरूप ब्रह्म पारमार्थिक है सत्य ही सत्य है परमार्थ सत्यम सन्मूलम परमार्थ सत्य है सदरूप ब्रह्म वस्तु तो न अविद्या संबंध तस्तिया अभयम कह कर के भय नहीं है अविद्यमान भय इसमिन भय तो अविद्या के कारण अविद्या है अविद्या का संबंध ब्रह्म में नहीं में है किसमें है अविद्या का संबंध अविद्या किसमें है जीव में देखो ब्रह्म में ही अविद्या है क्या इसमें कहा गया देखो वस्तु तो नीद्यासंबंध तस् तत मूल से अविद्याबंधो अविद्यासंबंधो वस्तु नास्त वस्तुत वास्तव संबंध नहीं है मरभूमि में जल जल दिखता है और जल का संबंध मरभूमि में वास्तव नहीं है संबंध सम्बंध मानेंगे तो क्या पति है इसी प्रकार अविद्या का जो संबंध चेतन के साथ वो तो वास्तव वा संबंध नहीं है तो फिर किसमें है अविद्या ब्रह्म में कैसे होगा वो तो संबंध नहीं है का हाँ संबंध भी कल्पित है आध्यात् सम्बंध है असंगो ही पुरुष श्रुति कहती असंगा है असंग में अविद्या का संबंध है ही नहीं अविद्या संबंध का भान होता है वस्तुत्व तो अविद्या संबंध नास्तिक वस्तुत्व तो नास्तिक अनुशे आध्यासिकसंब इत अभय अद्यासबंधों परमा तो न तस्थ अ कार्य संसार सुखदुखादिक का संबंध भी परमा तो उसमें नहीं आत्मा में सद्रूप ब्रह्म में प्रतीत तो होता है अहम सुखी दुखी करके किंतु वास्तव नहीं है असंत्र उभयसंबंध समात निखिल दुख पर सिद्ध उभय संबंध भावे, उभय क्या है अविद्या तत्कार्य उभय क्या तो अविद्या और तत्कार्य अविद्या संबंध नहीं अविद्या का कार्य के का संबंध नहीं दोनों संबंध नहीं है समत्खात निकला दुख तो है न समत्खाता नहीं निकला दुखानी उसमें कोई दुख है ही नहीं दुख रही है जिसमें दुख एकदम हे नही ओ परमानंद तस् इसको कहते निरायास कोई आयस आयासचेष्टा नहीं है आनंद निरायासम निराया हो गया सन्मुलम पुत्रम ज्ञान कराके उसके बाद कहा नाम प्रसिद्धि का कूतमे व्यक्ति करती त अच्छा ये तथे तो हाँ उसके पहले यथा खोलु येन प्रकार इमस्तेजो वर्ख्याता तेज अपन्ननाम के देवताप्यूत ऋतेका बहती एक, एक तीन, तीन तीन भाग हो जाता है पुरुष भवति पहले कहा गया अन्नमश त्रिधा विधेयत इत्यादि वाक्यमती है तत्र पूर्वतमें व्यक्ति करनादीना अशिता ये मध्यमा धातवश ते साप्तुक शरीर में उपचिन्वती उक्तम पहले कहा नाम असितानाम अशिता अन्नखाया जल किया उनमें जो मध्यम पदार्थ है ते साप्तु को शरीर सात धातु से शरीर बनता है इसको बढ़ाते हैं साप्त धातु को टीका में किंत अन्नमशित तरह अन्नादीना अन्ना दीर्घ अन्नादीना अन्ना साप्त धातु कैसे पहला है त्व ऊपर देखे न त्व त्व के नीचे सृग त्व के नीचे क्या है असृग ग में पूरा अ नहीं व्याकरण लिखना पड़ता है देखो क्यों लिखते अश्रिक नहीं है क्या अतु तो कभी क्या लेकिन क्या है हैं? है? नहीं, नहीं क्या तो... हैं? कोई क्यों कलम क्यों करता है? हाँ देना तो ठीक है त्व के आगे क्या है अश्रिक इसको कोई त्वे में गला गया आगे कहते श्री <laughs> संस्कृत पढ़ने का ही लाभ है तो क्या, क्या है अश्रिक आगे मंस आगे मेदस शब्द है मेदस आगे मज्जा आगे अस्ति आगे शुक्र कितने गिनते करो की सप्तव रूपम ये समुदाय शरीर हे सप्तधातुक ये शरीर बनता है मवती लोहिता मज्जावती ये तो अनिष्ठा धातव ये मध्यम भाग से तो मंस लोहितरक्त मज्जा का ये तु तो अने्षा धातव सूक्ष्म पदार्थ जेहे मन वाचम तीन मन प्राणवाग देह अकसात उपचिन्नती अंतकरण संघात को बढ़ाते हैं इति चौगतम पहले कहा तबाणवती इस प्रकार कहा गया था जो अन्न का सूक्ष्म अनिष्ट भाग तन मनोभवती और जल का जो सूक्ष्मत तो भाग वो क्या होता है प्राण होता है जल का जो सूक्ष्म भाग क्या होता है जल का सूक्ष्म मन होता है प्राण भवति अन्न का सूक्ष्म है मन जल का सूक्ष्म क्या होता है प्राण और तेज का सूक्ष्म भाग भाग होता है तेजोवन्न कार्यभूत देहश द्वारा सत निरूपितम निरूपित मरण द्वारा ना त निरूपय आरभते तेज अपन्न के कार्यभूत हो गया देह नामक श्रृंग देह कार्य उसके द्वारा सत तत्व सतः तत्व सत तत्व सत्ब्रह्मस्वरूप सत निरूपित हुआ अब क्या करेंगे मरण द्वारा ना मरण के द्वारा भी तनरूपय आरभते तत्पिछ क्या नरूपयार आरभते सो प्राणक संघात दशीर्णे देहाीवाधिष्ठि ये क्रमण पूर्व अस्य प्रच्युत ग्छति तदा अस् समम्यपुरश से प्रयत हाँ मैयासी मंत्री प्राण करण संघात का पालन कर इंद्रिय प्राण करण है इंद्रिय प्राण प्राण और करण समुदाय प्राण शब्द से प्राण प्राणवायुलाना और करण इंद्रिय है ये सब चले जाते हैं जब मर जाता है देह विषि देह नष्ट हो जाएगा तो देह को छोड़कर के चले जाते हैं देह को समाप्त हो गया इंद्रिय अंतकण से भागे छोड़ो घर टूट गया छोड़ भाग जाएंगे देह को छोड़ करके देह की रक्षा उत्सव नहीं करेंगे देहांतर जीवातिषित देहां तो जो जाते जीव आश्रित करके के चिदावास विशिष्ट अंतर जाता है येन क्रमेण पूर्व देहा प्रच्युत गच्छति पूर्व देह कुछ छोड़ करके जाता है त आह कहते श्रुति अस् हे सौम्य पुरुष से प्रयत प्रयत का हे विधियम से प्रकर्षण प्रकर्षण यत जो एकदम जाता है थोड़ा तो कभी जाता है जागृत स्वप्न सुरस्वती में शरीर को छोड़ जाता है तो प्रकर्ष जाता है फिर दोबारा नहीं आएगा प्रयत यनुष्य सम्पन्ते वांग मनुष्य संपन्न मतलब मनुष्य उपस ही देते आदि इंद्र अपने व्यापार छोड़ करके मन के साथ आ करके मिल जाते इकट्ठे हो जाते हैं जाने का समय हो गया अथ तद लोग कहते ज्ञानते न बदती थी। पास में देखते हैं पूछते हैं कुछ नहीं बोलता है लोग क्या कहेंगे न बदती न सुनती न देख हैं कहते बोलना बंद हो जाता है ठीक है तद आहित्र क्रमवध गमन तदितु कैसे क्रम से जाता है व्याघ व्यापार से मन से लय हेतु माह मन में लीन व्याघ व्यापार क्यों होता है क्योंकि जो कुछ बोलेगा इंद्रिय व्यापार करेगा सब मनपूर्वक करता है मनपूर्वक ही वाह व्यापार जो वाणी से बोलता है मनपूर्वक यदे मन साध्याय तद वाचा बदती श्रुते है श्रुति भी कहती मन से जो चिंतन करता है वही वाणी से कहता है वाची उपसंहताया मन से मनो मनन व्यापार ने केवल अनु वर्तते वाह उपसंग तो हो जाती अपने व्यापार छोड़ करके मन में लीन हो जा मन के साथ रहती है मन मनन व्यापार न केवल ही न बरतते मन में मनन तो होता है अब बोल नहीं पाता है देखता है बोल नहीं पाता है फिर मन यदा उपसन ही रहते मन भी अपने व्यापार छोड़ देगा तथा तो मन प्राणी संपन्न हो जाता है सुषुप्त काल एवं पास ज्ञाता हो न बीजाना त्या हो सुस्त काल में जैसे मन छोड़ करके व्यापार अज्ञानी के साथ एक हो जाता है पास में लोग रहते अभी बकते कहते न बीजानाते नहीं जानता है प्राणच सदा ऊर्धोच्वासी स्वात्म उपाय करना प्राण भी ऊर्धवासी श्वास जोर से चलता है अभी जाने का समय हो जाता है साथ मैंने ऊपर समय तो बाह्य करण सब बाह्य करण आकर प्राणी के साथ एक होगी प्राण छोड़ के जाने के समय हो गया तब तो संवर्ग विद्या में में प्राण संपत्ति रे मनस तद अधीन तम मनस प्राण संपत्ति मन प्राणी के साथ एक हो जाने का क्या अभिप्राय है प्राणी के अधीन हो जाता है मन मन अपने व्यापार कुछ मना नहीं करता है प्राणी के अधीन हो गया प्राण हो जाएगा उसके साथ तो मन भी चल जाएगा मनोव्यापार निवृत्ति अवस्था चेते तदा दिया प्राणे सम्पन्न होती सुसूप कालब तदा तदाथ तदा का जब मनोव्यापार निवृत्ति हो जाती है उस अवस्था में लोग कहते हैं न भी जाना ते कहते हैं प्राणस तदाइज्ञानवस्था कथ्यते आगेतया प्राणस तदा ऊर्धासी प्राणस्य तदा इसमें तदा शब्द से क्या है ना अभिज्ञान अवस्था जब मन से कुछ नहीं जानता है तब तो प्राण में उर्दोचास अब चलने लगा कथम प्राणस्य स्वात्मन में उपसर्ण तुम तदा हो सब बाह्य भा, कर्ण प्राण में उपसन कैसे होते हैं ये कही संवर्ग विद्या में कहा दो संवर्ग कहे गए बाह्य वायु के, के संवर्ग है और दे में प्राण बाह्य बाहु में पृथ्वी जल तेजीन हो जाते हैं देह में प्राण में सब इंद्रिय लीन हो जाती है तथे प्राण समृद्ध वाघादीन दृष्टम अतयुक्तम तस् स्वात्वन उपसंहृतकरणतम प्राण समृद्ध प्राण सबक संवरण कर लेता है ग्रास कर लेता है वाघादि इंद्रिय को ये दिखा गया संवर्ग विद्या में इसलिए स्वात्वन उपसहृत करणत्म प्राण में सौकरण उपसंहृत हो जाते हैं भाष्य में संवर्ग विद्या दर्शनाद हस्तपादादी विक्षिपन मर्मस्थान निकृत पाठ बनाना पड़े निकृंतन उत्सर्जन ऐसा है पाठ निकृंतर न मे ई है नहीकृंत नईव अन अच्छा निकृंतन अनय ऐसा होगा उसमें कहते हैं अनैव ऐसे ही पुराने में अनशकट है निकृंतन अन एव उत्सर्जन क्रमेण उपस ऐसे पाठभेद है निकृिंतन अनैव भी होगा निकृंतन एव अब हाँ उसको बनाया ए तीन और निकृंतन अन निकिंतन इव उत्सजन निकिंतन अनैव हाँ पाठभेद है पैसा तो भी है जैसे पाठ है से ठीक है निकृिंतन आगे अन्न इव निकृंतन अन्न इव प्राण मर्म स्थानी निकिंतन हस्तपाद आदि का विक्षेप करता हुआ संथि मर्मस्थान को काट करके निकालता हुआ अन इव अनका शकट है जैसे अन इव निकृंतन अन बैलगाड़ी बा, चलते समय जैसे शब्द करता है ऐसे उत्सर्जन उत्सर्जन सरस सर, सर, त्याग करता हुआ शब्द सब, करते हुए क्रमेण उपसंहृत उपसंहृत सब स्थान को छोड़कर के आ जाता है तेजसी संपद्यते थे तेज के साथ एक हो जाता है तदाहुर ज्ञात न चलती थी कई हिलता नहीं है मृत्यु न इति वाह विचिकित्सन तो अभी जिंदा है मर गया है देखते देहम आल देह को स्पर्श करते थोड़ा गर्मी लगता है उष्णम चौपल भमाना देह उष्ण जीवती थी कहते दे, देह गर्मी जिंदा है, है कहते अभी स्मशान लेने के समय नहीं आया थोड़ा गर्मी है यदा तदप्य औष्णलिंगम तेज उपसाई देते जो उष्णलिंग है तेज वो भी समाप्त हो जाएगा से शरीर ठंडा हो जाता है देखते देखते ही तदा तत्तेज तो परस्याम देवता ऐं प्रशाम पर देवता में शांत तो हो जाता है तेज फिर ठंडा हो गया कह गए राम नाम सत्य है त्र ही प्राण समृद्ध वाघ आदिनी कहा गया तेजसी ती भौतिक आध्यात्मिक तेज गृहते प्राण तेजसी प्राण किस तेज में लीन होगा जो देह के अंदर तेज आध्यात्मिक तेज है भौतिक भूत का कार्य उसमें जीवति इत्याहृत संबंध देह में थोड़ी गर्मी है कहते जिंदा है फिर देखते देखते ठंडा हो जाता है ऐसे शरीर की स्थिति यह ये अवस्था सौ के ही आने वाली है उसको पहले से विचार करके भजग गोविंदम ओम